गीता तत्वचिंतन स्वधर्म की भूमिका धर्म का और भी उच्चतर सोपान इसे यद्यपि महर्षि व्यास ने धर्म का सार सर्वस्व कहकर पुकारा पर हमें इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि एकमात्र यही धर्म अथवा अधर्म का मापदंड है इसे हम धर्म की प्रारंभिक परिभाषा मात्र कह सकते हैं क्योंकि उक्त पद्यों में जो परोपकार की बात कही गई है वह स्वार्थ को लक्ष्य में रखकर कही गई है अपना स्वार्थ बना रहे तो दूसरों का साथ हो। यही उसका तात्पर्य निकलता है इससे स्वार्थ और परोपकार के झगड़े में स्वार्थ जीत जाएगा तो स्वार्थ की पीठ ठोकने वाला कभी धर्म का सार सर्वस्व नहीं हो सकता यहाँ पर भगवान व्यास द्वारा इतना ही अभिप्रेत है कि धर्म की प्रारंभिक कसौटी अपने ही सुख दुख के समान सबके सुख दुख को समझने में निहित है धर्म का उच्चतर सोपान तो बाद में आता है परोपकार करना यह दूसरी सीढ़ी है और बिना किसी स्वार्थ के सर्वभूत हितेरता रहना सर्वोच्च सीढ़ी है हमारा आदर्श ही है सर्वभूत हितेरत भर्तृहरि इन सोपानों की चर्चा के द्वारा मनुष्य की श्रेणियाँ गिनाते हुए कहते हैं एके सत्पुरुषाह परार्थ घटकाह स्वाथान परित्यज्ये सामयास्त परार्थ मुद्यम अभृता स्वार्थ विरोधे नए तेमी मानव रक्ष राक्षत स्वाथा निघ्नती ये ते, ये तो घनति निरर्थक परे के महे पहली श्रेणी है सत्पुरुषों की जो अपने स्वार्थ की परवाह न करते हुए दूसरों का उपकार करते हैं दूसरी श्रेणी सामान्य पुरुषों की है जो दूसरों का भला तब तक करते हैं जब तक उनके अपने स्वार्थ पर चोट नहीं पहुंचती। तीसरा श्रेणी में मानव राक्षस आते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का हित मारा करते हैं पर जो अकारण ही दूसरों के हित का नाश करते हैं वे कौन है मैं नहीं जानता धर्म के अभाव में मनुष्य पशु नशीली वस्तुओं का सेवन यह सत्पुरुष ही धर्म का आदर्श है यही प्रकृति मनुष्यता है धर्म के अंतर्गत ये सारे सोपान आते हैं चार पुरुषार्थों में यह धर्म पहला पुरुषार्थ है जिसका अंकुश अर्थ और काम पर लगना चाहिए हम कह चुके हैं कि बिना अंकुश के अर्थ और काम की प्रवृत्तियाँ मनुष्य की मनुष्यता को खत्म कर देती है मनुष्य पशु बन जाता है केवल इंद्रियों और इंद्रिय विषयों के राज्य में ही वह विचरण करता रहता है शरीर तो उसे मनुष्य का मिला है पर भोग वह पशुओं के समान करना चाहता है पर मानव शरीर की अपनी एक सीमा होती है उसमें पशु के समान भोग भला कैसे किया जा सकता है इसलिए शरीर इंद्रिया ये सब अवसन हो जाते हैं तब वह इन शिथिल इंद्रियों को विभिन्न प्रकार से ड्रग नशीले दवा या शराब का सहारा लेकर उत्तेजित करता है जिससे वह विषयों का निर्बाध भोग कर सके पर इंद्रिया ऐसी अस्वाभाविक उत्तेजना भी भला कहाँ तक सह सकती है वे टूटने लगती है और फलस्वरूप मनुष्य जवानी में ही खोखला हो जाता है आज का युवा वर्ग ड्रग एडिक्ट नशीली दवा का आदि होकर चरस एलएसडी और गांजे आदि में अपने को खोकर कर मानसिक विभ्रांति का शिकार हो रहा है इसे को आज की भाषा में हिप्पी कहते हैं जिसमें विश्व के सभी देशों के युवक और युवतियाँ शामिल हैं पश्चिमी देशों में यह ड्रग एडिक्शन नशीली दवा का आदि होना दावानल के समान फैल गया है वहां की सरकारें इस भयंकर समस्या के प्रति जागरूक हैं और यथाशक्ति इस रोग रोग की रोकथाम के लिए प्रयत्नशील हैं पर अभी तक नतीजा ऐसा नहीं निकला है जो आशा का संदेश दे सके भारत में भी बड़े बड़े स्थानों पर यह रोग प्रविष्ट हो चुका है इसका निदान किसी दवा में नहीं है रॉबर्ट एस पी रा अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ड्रग्स एंड द माइंड में लिखते हैं इन वन ईयर अलोन, द सेल ऑफ ट्रैंकुलजर्स इन अमेरिका सोल्ड टू वन हंड्रेड फिफ्टी मिलियन डॉलर्स billions more are spent on school alcohol can we dispense happiness in pills is a chemist invading the most secret recess this asset of the human soul arthat matra ek varsh mein america mein neend ki goliyon ki khapat 120 crore rupaye ki hui tatha aur bhi kai crore rupaye मदिरा पर खर्च किए जाते हैं क्या हम सुख को गोलियों में भर कर दे सकते हैं क्या रासायनिक मानव आत्मा के अंतर्म अंतरतम गहराइयों में झांकने में समर्थ हो रहा है